अविद्या संसारित दोषन दुखित प्रत्यक्ष संसारी के अभाव उनसे संसार का अभाव दोष कहा प्रत्याख्यान हो गया क्योंकि संसार और संसारित दोनों अविद्या कल्पित है आगे पूर्व की शंका करता है नावत अविद्या संसारम संसारिनम ये हो गया था स्वतंत्र स्वतंत्र कल्पना नहीं कलना पारतंत्रे आश्रयाभा क्षेत्र तदवत् संसारित संकते क्षेत्र अविद्या है तो क्षेत्र संसारी ननु अद्यात्व तो क्षेत्र संसारी तत्त दुखिता प्रत्यक्ष उपलभ्य है क्षेत्र में अविद्या अविद्यात अविद्या क्षेत्र क्या वही संसारी तो दोष रहेगा उसके कारण रहेगा सिद्धांत कहता है न है में न अविद्या अविद्यातम ये हो गया सानव था यह तू उत्खात दिद्या कहा था सिद्धांत ने कहते वो तत्कृत संसार दुखित रहेगा अविद्या तीयता तो तो नात्म धर्मता उत्तर है अविद्या, अविद्याजन्य दुख आदि सब ज्ञ है जो ज्ञ है वो आत्मा का धर्म नहीं अविद्या भी गेय है अविद्याजन्य सुख दुख आदि ज्ञान से आत्मधर्म नहीं सिद्धांत कहता न क्षेत्र धर्म तो आज ज्ञात क्षेत्र तत्कृत दोष अनुभूपत है गेय जितने सब क्षेत्र का धर्म है ज्ञाता है तत्कृत दोष है क्षेत्र क्षेत्र में रहने वाले जो कुछ दोष उसका संबंध क्षेत्र ज्ञाता में, में ही नहीं ठीक है क्षेत्र से ज्ञात तेना चीतो वस्तु स्पर्श उपादी ज्ञा क्षेत्र धर्म भी क्षेत्र द्वारा क्षेत्र ज्ञा तत्त दोषवता इतना आशंका है पूरा है जितने क्षेत्र का धर्म है तो क्षेत्र के द्वारा क्षेत्र में दोष आ जायेगा ऐसा संकान से कहते हैं यावत किंचित यावत ने किंच प्रपंच यावत किंचित क्षेत्र दोष जातम अविद्यमान आसनजय आसन जयसी क्षेत्र जितने दोष है अब आपा दगन करते हो तब तो से गे तो उप है वो तो सब गे है क्षेत्र धर्म तम एव ज्ञ जित सो क्षेत्र का धर्म है न क्षेत्र क्षेत्र का धर्म नहीं के धर्म से नही होता है संसर्ग अनुभव के साथ ज्ञाता का संसर्ग नहीं होगा ठीक है नहीं धर्म धर्म क्षेत्र से ज्ञायता न तेना चित उपाद क्षेत्र भी होने से चैतन्य के साथ संबंध नहीं यदि ही संसर्ग से आज गे उपति यदि क्षेत्र का क्षेत्र के, तो धर्म, तो के, के साथ संसर्ग होगा संबंध होगा तो क्षेत्र नहीं होगा धर्म धर्मित संसर्ग भी गे तो का क्षति क्षेत्र जमी इसमें क्षेत्र धर्म सुख दुखा धर्म होगा दोनों का क्षेत्र के साथ अविद्यादी का क्षेत्र का संबंध होगा तो ज्ञान क्या है नहीं है ऐसा संक्रमण से सिद्धांत कहता है यदि ही आ... यदि आत्मा धर्म अविद्यावत्तम दुखित्व आदि यदि ऐसा मानेंगे आत्मा में धर्म है आत्मा है धर्मी दुखित्व भी आत्मा में है कथम वो प्रत्यक्ष उपलब्ध थे तो प्रत्यक्ष कैसे होगा आत्मा के साथ अविद्या का संबंध यदि है धर्म तो आत्मा धर्म का आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष कैसे होगा प्रत्यक्ष होगा तो स्वयं का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा ठीक है मैं, धर्म धर्मस्य, आत्मा ना आत्मा के धर्म यदि से ज्ञ होगा तो स्वीता अपत्या स्वयं भी स्व के द्वारा हो जाएगा स्वयं यदि स्वयं के द्वारा ज्ञा तो ज्ञाता अपना ज्ञा अपना कर्तृत्व कर्म हो जाएगा एक में एक में कर्तव कर्म तो एक साथ नहीं होता कर्तृत्व हो जाएगा किंच विमतम न क्षेत्र तदवेद्यत रूपाधि रूप आदि, आदि वेद्य है क्षेत्र जिसका वेद्य रूप है वो रूप उसका धर्म नहीं होता है इसलिए अविद्याम सुख दुख आदि भी, भी न क्षेत्र के आश्रित क्षेत्र के आश्रित नहीं क्यूँकी तदव्यत्त क्षेत्र के विद्यत के तरह जो यही होता है वो क्षेत्र धर्म नहीं होगा जैसे रूप है कथम बा क्षेत्र धर्म क्षेत्र क्या धर्म कैसे होगा उसका अपना धर्म नहीं होगा हम जिस रूप शादी को देखते वो अपना धर्म नहीं है किंच महाभूतान इत्यादि न गेम आत क्षेत्र अंतर्भा महाभूतान अहंकार बुद्धि व्यक्त इत्यादि सब क्षेत्र का अंतर्भूत है न अविद्यादि ज्ञात्र धर्म था अविद्यादि ज्ञाता का धर्म नहीं गेयम तो सर्वम क्षेत्र जितने गे सब क्षेत्र है टीका में व्यक्ति तो को जो जानने वाले क्षेत्र ज्ञत्रज्ञ से ज्ञातृत्व निर्णया क्षेत्र ज्ञाता है न तेय किंच प्रवेश क्षेत्र में कोई ज्ञ नहीं क्षेत्र ज्ञानता तो है ज्ञाता एवं क्षेत्र ज्ञा अवधारित क्षेत्र ज्ञानता ही है ज्ञ नहीं ये निश्चित होता है भगवान के वाक्य से अद्यादुखिता द्रज्ञ विशेषण क्षेत्र ज्ञर्म च क्षेत्र धर्मत्म तस्वीर उपलब्धत्म ये विरुद्ध अविद्या मात्रा प्रश्न केवल अविद्यादि क्षेत्र है क्षेत्र तस्त प्रत्यक्ष अविद्यादि क्षेत्रज्ञ में है और प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है ये विरुद्ध कहते अविद्या मात्रा प्रश्न केवल अविद्या कहते यदि क्षेत्रज्ञ का धर्म होगा तो क्षेत्रज्ञ का धर्म प्रत्यक्ष कैसे होगा प्रत्यक्ष होगा तो स्व प्रत्यक्ष हो जाएगा अपने में तो स्व में कर्तृत्व कर्म ठीक है में क्षेत्र क्षेत्र ज्ञर एवं सिद्धि क्षेत्र हो गया क्षेत्र ज्ञाता स्वभाव सिद्ध होना पड़ो क्षेत्र धर्मोत्म इति पढ़ितम अदि क्षेत्र के धर्म है इतना विरोधाच न क्षेत्र के धर्मोत्तम अभिद्यादी जो ज्ञ होते है वो क्षेत्र का धर्म नहीं होगी क्षेत्र विशेषण नहीं बनेगा विरुद्धवादित्व मूलम दशी और विरुद्ध कथन पूर्वी क्यों करता है अविद्याद मात्र पद से व्यावृत्त मन युक्त अवष्टम अंतरमी केवल पदम अविद्यादा केवल अविद्या युक्ति आदि कुछ नहीं केवल अविद्या की कारण बोलता है मतृप मन युक्तख्य प्रमाणयुक्ति नही अवस्ट महाम इसको मात्रपद का व्यावर्त अर्थात केवल अविद्या कोई प्रमाणयुक्ति नहीं इसलिए केवल पदम अविद्या अवस्था केवलम अविद्यालम यद्या विरुद्धम निर्वणुम शक्य स्वातंत्र अभा अन्दम अतद्रिता तस्या विद्या स्वभाव तया तदाश्रत तो व्यात आश्रय जिज्ञास जिस अविद्या से विरुद्ध अविद्या निर्भर भी कर सकता है कर सकती संसार नहीं है वास्तव संसार देखा देती ब्रह्म में है ही नहीं किंतु तो देखा देती तस्या स्वतंत्र भाव तो है तो अविद्या जड़े स्वतंत्र नहीं उसका आश्रय कौन होगा चितो अन्य विद्यमान होते चेतन एक अद्वितीय ब्रह्म उसे अन्य कोई है ही नहीं तो फिर चेतन और कोई आश्रय नहीं रहा अतद आश्रय तत्व अन्य कोई आश्रय नहीं और चेतन है तो ज्ञान स्वभाव है ज्ञान में अज्ञान कैसे रहेगा तथा विद्या स्वभाव आश्रय तो व्याघत चेतन है विद्या उसमें अभिद्या कैसे रहेगी विद्या में अविद्या प्रकाश में अंधकार कैसे है आश्रय जिज्ञासा पृथ्चती पूरा पीछे पूछता का आश्रय क्या है अत्रह सभी कस्य अविद्या कस्य अविद्या किसमें है? सिद्धांति उत्तर देगा टीका आश्रय मत पृछ्य तद तो विशेष सामान्य आश्रय पुछते हो आश्रय विशेष पुछते हो यदि आश्रय सामने पुछते तो प्रथमे प्रश्न से अनावकाशतमता तो प्रश्न में अनवकाशतम कोई प्रश्न करने की नहीं सामान्य आश्रय पृछते आश्रय होगा जिसमें अभिद्या तस्वीर उत्तर दिया का पूर्व पीछे कस्य सिद्धांतिका यद्य तस्य जिसमें अविद्या तस्वीर उसमें अविद्या दृश्य अदृश्य वह सिद्धांतिका अभिप्राय अविद्या कस्य जो पूछते हो अविद्या दृश्य है अथवादृश्य है दृश्य तो यदि अविद्या दृश्य है पारतंत्री है तो वो तो अविद्या परतंत्र है किसमें रहेगी किंचन निष्ठित्व नहीं होता अदृष्ट यदि आपको दिखती है तो किंच निष्ठत्व दिखती है उसका आश्र भी दिखेगा न आश्रय मात्रम प्रश्न आश्रय मात्र का प्रश्न करना नहीं अविद्यादी अदृश्य है अदृश्यत्वा अप्रकाशत्व असिद्धि अविद्या यदि अदृश्य अद्णिट् है अदृश्य अज्ञात है अप्रकाश है तो अविद्या की सिद्धि नहीं होगी अविद्या की सिद्धि नहीं हो तो उसका अविद्या कश्य ये प्रश्न कैसे बनेगा पर अविद्या की सिद्धि हो तो कश्य प्रश्न करना अविद्या सिद्ध नहीं तो कस्य सस्य विषाण कस्य बंध्या पुत्र कस्य ये प्रश्न नहीं होता है अविद्या की सिद्धि हो तो प्रश्न का नाम कस्य है यदि अविद्या की उपलब्धि नहीं होती तो कस्य अविद्या प्रश्न नहीं होगा क्योंकि अविद्या की सिद्धि नहीं हुई ये प्रश्न है यदि दृश्य है जहाँ दिकता हुई द्वितीय आलंबते द्वितीय अदृश्य पक्ष में नहीं विशेष तस्य तो विशेष ये दृश्य से तीतीय आलम कस्य किसम कस दृश्य से किस, किस विशेषमें अद्या ठीका अविद्याश्यम्वाद आश्रय विशेष आत्मनोंशवाद अद्याश्यम आश्रय विशेष आत्मनों स्वाद्ध प्रश्न सेरवकाशता उत्तर सिद्धांति कहता है अविद्यादि दृश्य हे दृश्य मनता आश्रय आत्मनों आश्रय विशेषत्पन अविद्या सिद्धे अहम्ञ कूटस्थम अव सिद्धे अद्यामेमे प्रश्न सेरवकाशता ये उत्तर देता सिद्धांति अत्र उच्यते अविद्या अभीद्या कस दृश्य प्रश्न्यर्थक अविद्या कस दृश्यते किसी अभी ये प्रश्न व्यर्थ टीका प्रश्न पूराभिषेकता प्रश्न अनाथक प्रश्न द्वारा स्फो सिंह स्पष्टीकरण करता है प्रश्न द्वारा स्पष्टीकरण करता है प्रश्न अनाथक पूराशेकता कथम अनाथक्य से तो सिद्धांतिकृश्य चे अद्याद्वंत पश्यसी यदि अविद्या तुमको दिखती है तो अविद्यान भी दिखता है तो कश्य दृश्य प्रश्न तुम देखते हो अविद्या को अविद्या जिसमें है उसमें और किसी में भी दिखता है तुम हमसे पूछते हो अभिद्यादी दृश्य माने तो तद्वन तुम और तो अविद्या वाले को भी देखते हो तो फिर कश्य दृश्य प्रश्न कैसे होगा तथापि कथम प्रश्न सिद्धि फिर भी प्रश्न क्यों नहीं होगा तो उत्तर देता है सिद्धांत न तो तद्वती उपलब्ध मानी सा कस्य प्रश्न अविद्यान यदि आपको दिखता है तो कस्य प्रश्न प्रश्न ही नहीं होगा ठीक है दृष्टान्त स्पष्ट सिद्धांत दृष्टान्त देकर स्पष्ट करता है भाषा में नहीं गोमती उपलब्ध माने गाव प्रश्न अर्थवान भवे गोमती गोवाला पुरुष उपलब्ध माने गाय किसी जिसके पास गो गोमान सप्तमी गोमती उपलब्ध माने गो दिखने पर यदि गो वाले आपको दिखते हैं तो फिर प्रश्न करते हो कि आव कश्य किसकी गो ये प्रश्न किसमान होगा इसी प्रकार अविद्या वाला अविद्या है तो अविद्या वाले भी आपके दृश्य है अविद्या वाले को जब देखते हो तो प्रश्न भी व्यर्थ है ठीक है दिष्टान्त दाष्टान्तिक और विषम्य में चलिए पूरे पीछे अविद्या के विषय में हम कहते हैं आप गो वाले उपलब्धि प्रश्न नहीं बनेगा कहते ये दृष्टान्त दाष्टान्तिक में विषमता है दृष्टान्त गद प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होने का न उनका संबंध भी प्रत्यक्ष निरथक गो वाले प्रत्यक्ष होने, होने से संबंध भी प्रत्यक्ष संबंध क्या सत्व संबंध स्वामी सत्यो पुरुष हो गया स्वामी गो है स्वीय ये संबंध प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं बनेगा न तथा अविद्या तदवान से अविद्या और अविद्या वाले इसे प्रत्यक्ष नहीं होते जब निरर्थक हो जाए या तो प्रश्न निरर्थक है आप ये सिद्धांत ने पूरा पी पीछे सिद्धांत कहता है परोक्ष न्या सिद्धांत कहते अज्ञान का आश्रय यदि परोक्ष रूप से आपको ज्ञान है तो भी प्रश्न व्यर्थ है अज्ञान आश्रय से परोक्षते प्रश्न नरत है कि महा अप्रत्यक्ष अविद्यावता अविद्या संबंध ज्ञाते किम तपस्या अप्रत्यक्ष अविद्यावत अविद्या संबंधी ज्ञाते अविद्या वाले के साथ अविद्या का संबंध अप्रत्यक्ष से ज्ञात हो तो तुमको क्या मिलेगा क्या म? किम तपस्या तुमको क्या मिलेगा ठीक है न अविद्यावत अप्रत्यक्ष तीन अविद्या संबंध सिद्ध है अविद्या वाले अप्रत्यक्ष है और आपको बता देंगे अमुक में अविद्या है अविद्या संबंध आपको निश्चय हो जाएगा प्रस्टुस्त वश्न अनाधि न कषित प्रश्न के क्या समाधान है तुमको क्या मिलेगा ऐसा कहने पर पूर्व पीछे अबुद्ध पराभिसंधि संकट है अबुद्ध पराभिसंधि ये न पूर्व पी सिद्धांति का अभिप्राय नहीं समझ करके अभी फिर संकट क्या करता है अविद्या अनर्थ हेतु तथा तो परिहर्तव्य साथ अविद्या अनर्थ हेतु उसको परिहार करना है सिद्धांति कहता है अविद्या बतस तत् परिहारा नान्य न जिसमें अविद्या है उसका परिहार करेगा तुमको क्या मिला तुमको क्या प्रयत्न परिहार करना है प्रयत्न करना है अविद्या बतस तत् परिहारा तो अविद्या वाले अविद्या का परिहार करेगा नान्य न आपको प्रयत्न करना कोई जरूरत नहीं सिद्धांति कहता है अविद्या साम परिहर अविद्या जिसमें वो परिहार करेगा तुमको क्या मिलेगा ठीक है मैं मेव अ तत्परहार मैया मेरे में अविद्या है मैं परिहार करूंगा प्रयत्न करना चाहिए नविद्या मेरे में अविद्या है मैं परिहार करू तो सिद्धांत कहते तरी प्रश्न अनुर्थ है क्यों यदि तुम्हारे में अविद्या तुमको मालूम है फिर कृष्ण कस अविद्या ये प्रश्न अनुर ये सिद्धांत स्वाभिशं मा अपन अभिप्राय कहता है जानासी तरी अविद्याम तदवंत आत्मा अविद्या और अविद्यालय आत्मा तुम जानते हो देखते हो जानते हु? टीका आत्मा अविद्यावंत जानम तद विषय अध्यक्ष अभात पृछाई भी कहता है अविद्यालय आत्मा ये तो जानता हूँ किन् तद विषय प्रत्यक्ष नहीं होता है प्रत्यक्ष नहीं लिखता इसलिए पूछता हूँ जानी न तो प्रत्यक्ष न अविद्या वाले आत्मा जानता हूँ किन्तु प्रत्यक्ष नहीं होता है ठीक है मैं अविद्या अप्रत्यक्ष बदता यदि अभिद्या वाले अप्रत्यक्ष कहते हो तो अनुमान के द्वारा जानते हो मानना पड़ेगा तसे अहम अविद्यावान अविद्याद व्यक्त मुक्ता ये अनुमान होगा मैं अभिद्या वाला हूँ अभिद्या कार्यवतवाद अभिद्या के कार्य सुख दुख आदि वाला होने से मैं अभिद्या वाला हूँ दृष्टान क्या होगा व्यक्तिरेक मुक्तात्मा मुक्ता अविद्या नहीं है अविद्याम तद्यावत्तम ये व्याप्ति यद्या मुक्तात्म में तद्यायत्म अविद्याम अभिप्रेत्य महान करके दूसरी सिद्धांति कहता है अन्मन अनुमान चाहे जाना कथम सम्बन्ध ग्रहण अनुमान के द्वारा जी अविद्या वाले को तुम जानते हो संबंध व्याप्ति हेतु साध्य के संबंध ज्ञान के बना अनुमान कैसे होगा यत्र धूमस तथा तत्र वही धूम वनि के संबंध ज्ञान होने पर ही तो अनुमान होता है तो यत्र यत्र अविद्या कार्यवत्तम तथा तर अविद्यावत ये सम्बन्ध ज्ञान व्याप्ति ज्ञान कैसे होगा ठीक है आत्मनो अविद्या संबंध ग्रहे कानी कहीं आत्मा में अविद्या का संबंध ज्ञान हो जाएगा आत्मा में अविद्या का संबंध है सम्बंधम बुद्ध अन्य ज्ञाता सिद्धांत पूछता है यदि अविद्या संबंध आप जानते हो जो आत्मा ज्ञाता है वही अविद्या संबंध को जानता है अथवा अन्य ज्ञाता है विकल्प करे पहला जी कहेंगे स्वय गया अविद्या संबंध को जानता है नहीं तब ज्ञातुर अविद्या तत्काल संबंध गुम सके थे तुम ज्ञाता हो तुम्हारे गे होगी अविद्या ज्ञातुर अविद्या आपकी अविद्या तत्काल जिस समय आपको अविद्या का ज्ञान होता है उस काल में संबंध ज्ञान नहीं हो सकता है संबंध ज्ञान होने के लिए दोनों का ग्रहण होना चाहिए अविद्या और अविद्या वाले अविद्या अविद्या वाले दोनों का ग्रहण होगा तो अर्थात तुमको अपना ग्रहण अपना ज्ञान भी होना चाहिए प्रत्यक्ष अपना प्रत्यक्ष हो अपने को ग्रहण करो तो अपने ज्ञाता हो और अपने ज्ञा हो ऐसा नहीं हो सकता है कर्तृत्व में विरुद्ध टीका में तत्काले स्वच्छ अविद्या प्रति ज्ञातृत्व अवस्था है जो अविद्या के प्रति तुम ज्ञाता हो तो संबंध ज्ञान नहीं होगा अभिद्याम विषयत्व गृहित्वा अविद्या को जो विषयत्व न ग्रहण करते हो उस समय ज्ञात नहीं आत्मा न उस समय तुम आत्मा अविद्या के ज्ञाता रूपयुक्त हो संबंध सम्बन्ध ज्ञात अपने में कैसे संबंध ज्ञान होगा एक आत्मा में का संबंध का संबंधी होने से ज्ञ होगा कर्म होगा और ज्ञाता उनसे करता होगा कर्म करते विरोधा इसे कहता है सिद्धांति अविद्या विषयत्व न एवं अविद्या तथा ज्ञाता के विषय रूप से उपयुक्त तो हो गया होने से अविद्या के साथ अपना संबंध तुम ग्रहण नहीं कर सकते द्वितीय न्ञातुर अविद्या संबंध से यो ग्रहिता ज्ञानम च विषय में संभव थी ज्ञाता और अविद्या का जो संबंध से ग्रहिता ज्ञाता और अविद्या का जो सम्बन्ध उसको जानने वाला ज्ञान अन्य उसे अविद्या के विषय करने वाला ज्ञान अन्य संभव नहीं ऐसा मानेंगे तो अविद्या और आप ज्ञाता हो उसको संबंध करने वाला दूसरा ज्ञाता है अन्य ज्ञान है फिर उसको विषय करने वाला अन्य ज्ञान तो हो जाएगी योग स न संभवती अविद्या और ज्ञाता के संबंध के ग्रहिता कोई संभव नहीं हो दूसरा तद विषय में ज्ञातुर अविद्या से संबंध आगे भाषा में अन्य तद विषय में ज्ञान हो तद विषय मतलब ज्ञाता और अविद्या को विषय संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, ज्ञान अन्य किसको होगा अन्य मानेगी तो उसके ज्ञाता को जानने वाला अन्य है, अनावस्था में वो प्रपंच उसके विस्तार से करते भाषा में यदि ज्ञात्रापि ज्ञाय संबंध हो तो अन्य ज्ञाता कल्प्य ज्ञात्रा ज्ञ संबंध हो ज्ञाता के साथ ज्ञात्रा ज्ञाता के साथ ज्ञेय का संबंध अन अन्य जानेगा तो, जाने तो ज्ञाता करती है, है। फिर उसको वाला अन्य ज्ञाता इसे अनुस्था दोष होगा ठीक है आत्मनो स्वर ज्ञात तस्मिन अविध्या संबंध से अप्रामिक नित्या अनुभव गम्य तीतम तो अपना स्व पर जो पर उसका ज्ञा पर भी ऐसा नहीं होगा अभिद्या संबंध से अप्रामिक आत्मा में अविद्या संबंध प्रामिक नहीं होगा नित्यानुभ गम्य से तो स्थित परिथमा नित्य अनुभव गम्य है ये सिद्ध हुआ यदि पुनर अविद्या अभिद्या ज्ञा अन्य गेयम ज्ञम एव जो गे है वो ज्ञान ही है तथा ज्ञाता ज्ञाता है ज्ञाता ज्ञाता ही है कभी ज्ञान नहीं होगा और अविद्या हो घर शादी हो जो गेह ही होगा कभी ज्ञाता नहीं होगा तो अविद्या ज्ञाता नहीं होगा और आत्मा ज्ञाता है तो ज्ञ नहीं होगा तो हो इस आत्मा के साथ अविद्या के संबंध का ज्ञान कैसे होगा यदा अविद्यादी न ज्ञात क्षेत्र से अविद्या और दुखित्वादि के साथ दुखित्वादि के द्वारा ज्ञाता क्षेत्र कोई दूषण नहीं है टीका ज्ञातुर्मनु न कि दुष्य अमृष्यम संक ज्ञाता आत्मा का कोई दुषण नहीं सुख दुख हो कितने कष्ट हो रहा बोलते तुम्हारे कोई दोस्त नहीं कोई दूषण नहीं ज्ञातुर आत्मा चीज दुष्य थी इसको सहय नहीं कर पाया करके पूरा किसी कहता है नानू अव दोष हो यह दोष क्षेत्र विज्ञात यही तो दोष है दोष वाले क्षेत्र सुख दुख वाले क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञाता है क्षेत्र दोष वाले क्षेत्र का विज्ञात आत्मा में वही दुख वही दोष सुख दुखों का ज्ञान होता है सिद्धांत है टीका मीन ज्ञातृत्व ज्ञान क्रिया कर्तृत्व ज्ञान स्वरूपत्म बाम प्रश्न करता है कि ज्ञातृत्व ज्ञान क्रिया क्या कर्तृत्व ज्ञान स्वरूपोत्तम बा जो दोष वाले क्षेत्र के विज्ञातत्व विज्ञान में ज्ञातृत्व है वो ज्ञान क्रिया क्या कर्तृत्व है अथा ज्ञान स्वरूप है तुम में तुम ज्ञान स्वरूप हो अथा ज्ञान क्रिया का कर्ता हो क्षेत्र में जो क्षेत्र दोष वाले क्षेत्र विज्ञान तो है और विज्ञान तो क्या ज्ञान क्रिया का कर्तृत्व तो है ज्ञान स्वरूप नाद्य तदिगमात तो वो ज्ञान क्रिया कर्तृत्व तो क्षेत्र में नहीं क्षेत्र ज्ञा साखी ज्ञान क्रिया कर्तृत्व तो नहीं तो स्वयं प्रकाश माने है तद दोष अभाव ज्ञान क्रिया कर्तृत्व प्रयत्व दोष नहीं और ज्ञान स्वरूप कहेंगे ज्ञानत्व से व औपचारिकत्वत्व ज्ञान स्वरूप कैसे रहेगा जो ज्ञान स्वरूप है ज्ञान में तो औपचारिक है ज्ञान स्वरूप जैसे आदित्य प्रकाश स्वरूप कहते हैं प्रकाश स्वरूप प्रकाश में प्रकाशकत्व तो औपचारिक है आदित्य प्रकाश रूप है प्रकाशकत्व तो औपचारिक है इसी प्रकार आत्मा ज्ञान स्वरूप है उसमें ज्ञातृत्व गुण प्रयोग औपचारिकत्व न तत्कृत दो इसलिए ज्ञानित्व तो दोष आत्मा में नहीं वो तो साक्षी आत्मज्ञान रूप है विज्ञान स्वरूप से अविक्रिय से उपचार उपचारात आत्मा है कूटस्थ क्षेत्र के विज्ञान स्वरूप विज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञान अनंत अविक्रिय है कोई विक्रिया नहीं है विज्ञानित उपचार आत्थे का उपचार गौन प्रयोग तो क्रिया, क्रिया नहीं होने पर ज्ञान क्रिया के बिना ज्ञात्र प्रयोग कैसे होगा असत्याम अपनी क्रिया या क्रिया उपचार दृष्टान्त न स्ुटी क्रिया नहीं होने पर भी क्रिया का उपचार गौन प्रयोग होता है दृष्टान के द्वारा स्पष्ट करता है सिद्धांत यथा उष्णता मात्र अग्निस अग्निश तप्ति क्रिया उपचार तदवत अग्नि उष्ण है उष्णता मात्र से अग्नि में कहते तप, तप अग्निश तपति और तप्य क्रिया क्या हो उष्ण स्वरूप है कोई पास में है तो गर्म होगा नहीं तो नहीं अग्नि तो स्वर्ग स्वभाव थे उसने तो तप्ती क्रिया का उपचार है इसी प्रकार आत्मा में वस्तु तो विक्रिया अभाव भगवत अनुमति में दर्शाए थी आत्मा में वस्तु तो विक्रिया नहीं अविक्रिया है भगवान के अनुमति दिखाते यथा अत्र भगवता क्रिया कारक फलात्म तो अभाव आत्मा ने दर्शित क्रिया कारक फल स्वरूप कुछ नहीं आत्मा में स्वतः अविद्याध्या क्रियाकार का अध्यात्मनि आत्म उपचरिये अविद्या क्रियाकार में गौण प्रयोग होता है तथा तो जैसे कहा तत्र तत्र, तत्र है भगवान गीताशास्त्र में, में ये व्यक्ति हंस य मीजानी प्रकृत क्रियमाण गुणी कर्मा सर्व अहंकार विमुना कर्ता है नादत्ते कस्य पाप किस को पुण्य पाप नहीं देता है इत्यादि प्रकरणेश दर्शिता भगवान ने कहा तथे व्याख्यात्म अस्म हमने व्याख्या की तथा गीता, तत्र गीता में सत्य मिल तीताशास्त्र में ठीक है सत आत्मने क्रियादि आत्म तो भाव भगवता शास्त्रे यथत आत्मा स्वत क्रियादि नहीं उपाधि को लेकर के स्वत नहीं तथे व्याख्यात्म अस्म संबंध हमने व्याख्या की कथमतरी क्रियादी आत्म भाति क्रियादी तो भान होता है ज्ञान जानी त्र अद्याध्या क्रिया का अविद्याधार धर्म से ही यहाँ आत्म क्रिया उपचार तो भाति तथा ततीत प्रकरण से भगवता कृत यत्मा में स्वतः वस्तुतः क्रिया उपचार से ही भान होता है ये अतीत प्रकरण भगवान ने प्रयत्न करके दिखाया तथा दिखाया है न केवल अतिथे प्रकरण सुस्तव क्रियादि अभाव आत्म आध्यासिक्ष्यमाण तो प्रकरण सभी केवल अतीत प्रकरण में कहा गया वास्तव क्रियादि नहीं आत्मा में क्रिया आदि की जो बुद्धि होती है आध्यासिक्रियादि बुद्धि ये पूर्व प्रकरण तो कहा गया है केवल अतीत में कहा गया बात नहीं किन्तु वक्ष्यमाण प्रकरण सभी आगे प्रकरण भी कहेंगे तथे भगवत अभिप्राय दर्शन भविष्य ऐसा ही दिखाएंगे प्रकरण से उत्तरे में भगवान का अभिप्राय दिखाएंगे आत्मने वास्तव क्रियावे अध्यासा आत्मने वास्तव क्रिया क्रियाकार फल कुछ नहीं है अध्यास से क्रिया क्रियाकार फल सिद्ध होता है भ्रम से कर्म कांड से अभिद्व अधिकारित्व प्राप्त हो फिर अज्ञानी के लिए हुआ जिसको ज्ञान नहीं कर्म करेगा तो श्रुति में वाक्या विद्वान यजेत ज्ञात कर्म आरभेत इत्यादि शास्त्र विरोध से पूर्व पी कहता है शास्त्र में क्या विद्वान यजेत ज्ञानी या करे जान करे कर्मारम आरभ करे ये इसका विरोध हो जाएगा आपको तो अज्ञानी करेगा शंका कहता है पूर्व पशी हंततरी आत्म क्रियाकार का फलात्मता सते अविद्याद्य कर्मा अद्वत कर्तव्या प्राप्त अंततरी तरी यदि क्रियाकारक फल आत्मता स्वतः नहीं है अभिध्या आरोपी तो मानेगी कर्मानी अविद्व कर्तव्य अज्ञान ही कर्म करेगा विद्वान नहीं करेगा ही प्राप्त हुआ सिद्धांतिकत्यम एवं प्राप्त ठीक है शास्त्र से व्यति के विज्ञान अभिप्राय जो विद्वान यजत कहा है देहादि से अतिरिक्त आत्मा ऐसे जानने वाला या करे नहीं की असना पिपा रही द्वितीय ब्रह्म में ऐसे ज्ञान होने के बाद या करिए नहीं शास्त्र से व्यतिरिक्त विज्ञान अभिप्राय देहादि से व्यतिरिक आत्मा है उसके ज्ञान अभिप्राय है विद्वान असनादि अतीत आत्मा थी विधुर से असनादि अतीत आत्मा असना, असना जरा मर आदि रहित ऐसे ज्ञान जिसको नहीं है उसके लिए कर्म कांड अधिकार है और हम सिंह ब्रह्म ज्ञान होने पर कर्म कांड अधिकार नहीं ये पहले कहा इतंगीकर सत्यम एवं प्राप्त कथम अज्ञ से कर्माधपन्नम पूरी से कहते हैं अज्ञानिकले कर्मा कैसे होगा एसा शाह कहते नी देहवृत्य दर्श्याम नी देहवृत्ता शक्यम जातु कर्म से कर्म त्याग नहीं कर्षता है ज्ञानो ज्ञान निष्ठायाष्ठातरे तो उपसहार प्रकरण विशेष तो भ्यति ज्ञानी के अधिकार है केवल ज्ञान निष्ठा में अहम अस्म ब्रह्म उसी ज्ञान में निष्ठा निचरा स्थिति और कुछ नहीं हमेशा ही हम ब्रह्म सर्वव्यापक ब्रह्म में कुटस्थ रूप है कुछ नहीं क्रिया अक्रिय है अभिक्रिय ब्रह्म है तो अभिक्रिय होकर ग्रहण इसमें अधिकार है निष्ठातर है तो अन्य कर्मनिष्ठा दो निष्ठा है ज्ञान अनिष्ठा और कर्मनिष्ठा अज्ञात से अज्ञानी ही कर्मनिष्ठा में अधिकारी जैसे शास्त्री कहा गया उसके अनुसार कर्म से प्रवृत्ति निर्मित में लगे ये उपसंहार प्रकरण अष्टाद अध्यायी विशेष करेंगे सर्वशास्त्रार्थ उपसहार प्रकरण चर्वशास्त्र उपस अष्टाद अध्यामी समासे परा भी विशेष करके दिखाएंगे ज्ञान की परा निष्ठा संक्षेप से यहाँ बताएंगे तदेव अनुक्राम समेत जीव ब्रमणोर ऐतिहासिक समय न किंचित अभद्यमित उपस जीव ब्रह्म माने पर कोई दोष नहीं ये करते यह बहु उपस न्लोक दख्याय दूल श्लोक व्याख्या करके श्लोका अवतर अन्न तृतीय श्लोक अवतरण करते हैं इदम शरीरम इत्यादि श्लोक उपदिष्ट इदम शरीर कौंत क्षेत्रमी अभिध्य ये श्लोक के उपदिष्ट है क्षेत्र अध्याय क्षेत्र अध्याय त्रदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के विभाग है संग्रह श्लोक उपन्याष थे ये संग्रह श्लोक संग्रह गया उसकी व्याख्या करेंगे तत्म यादृच यदिकारियत सच योग यहा यत् तत्म क्षेत्र जो जैसे है जिस प्रकार से यदि यद विकारी यद विकारकम जो उसका कार्य यद्विकारी विकारी यश विकारी जिस कार्य का विकारी अर्थात जो कार्य उसका है यतच यथ और जिससे जो कुछ उत्पन्न होता है जिस कार्य उत्पन्न होता है सच यो यद प्रभाव ये प्रभाव वाला त ये तो क्षेत्र ज्ञो प्रभाव वाला है तत्म समाज से न सुन क्षेत्र के विषय में और क्षेत्र के विषय संक्षेप में मैं कहता हूँ सुनो तत् क्षेत्र इत्यादि व्याचिख्या अर्थ से संग्रह उपन्यासो न्याय तत्म यदि व्याचिख्या उसका संग्रह से उपन्यास कथन करना न्याय शरीर में उपयुजते व्याख्यान करने के लिए प्रतिपत्ति सौकर्या संग्रहती प्रतिपति ज्ञान सुकृ के लिए संक्षेप से कहते संक्षेप से कह करके विस्तार करेंगे भक्ष विवरण प्रतिज्ञा प्रत्यय भक्ष्यमा में श्रोता के मन समाधान के लिए सूत्र से कहा गया संक्षेप से वाक्या उपाय का विवरण करने के लिए प्रतिज्ञा अभिप्रत्य निर्दिष्टम जो पहले कहा इधम शरीर कौन तीन कहा नामर्शती जो इधम शरीर शब्द से जो कहा है उसको तत्शब से कह दे कहते तत्म तब्दे तत्को लेना जो पहले का है उसको तत्व तत्रम क्षेत्रम शरीर मीति यह निर्दिष्ट इधम शरीर से लेना। थी या उसे जो कहा है तत् शरीरम तत्शब्द ने परामर्श थी और शरीर को तत्शब से लेते तत् क्षेत्र में तब्द से वही शरीर लेते प्रकृत अर्थ तस्तु तत्पद की प्रकृतार्थ है इधम शरीर कौंतम शरीर का गया था तत्म तत्म ज्ञात क्षेत्र को जानना चाहिए ये येण तदे क्षेत्रम विशिष्ट तत्म यन ऋपेणव उसको जानना चाहिए तेत्रधर्म क्षेत्र के स्वीयधर्म जन्म जन्म तेरव विशिष्ट जेत फल इसको जानेंगे जन्मादि वि धर्म से विशिष्ट से ज्ञ होगा क्षेत्र तो त्याज्य होगा यद च शब्द पंचक इतरेतर समुचयाथत्मा यदृच यतच स च ये पांच च शब्द सौ इतरेतर समुचय के लिए च शब्द समुचयाथ सब चब्द समुचय के लिए अपनी हेयत्व सूचे ये क्षेत्र विकारी विकार वाला है जैसे त्याज यदारिकारी यद उसका जो कार्य सुनो जिस कार्य का कारण है यद कार्य तत्सर्व यद उत्पादते तत्कार सब जिससे उत्पन्न होता है वो कारणों को जानना चाहिए यत यह तो क्या कार्य ये उत्पत्ति जिससे जिस कार्य की उत्पत्ति होती उसको जानना चाहिए क्षेत्रमिवा क्षेत्र में वेत्र जैसे क्षेत्र को जानना चाहिए जैसे क्षेत्र को जानना चाहिए सचा यो यथ प्रभाव स कह करके क्षेत्र ज्ञा लिया तत् कह करके क्षेत्र लिया स कह करके क्षेत्र पूरा प्रकृत है सच यो वो जो है यद प्रभाव जो प्रभाव वाला उसको सुनो स ज्ञातव्य क्षेत्र ज्ञानना चाहिए चक्षुरादि तस्य ज्ञात स चक्षुरादि ज्ञात चक्षुरादाधिकृत दृष्टिया चक्षरादादृष्टिशक् से तस्य ते येत्राया दाया सो निर्दिष सो ये प्रभाव प्रभाव के उपाधि कृता सकते वस्तुत क्षेत्र में कोई शक्ति सामर्थ्य है यस्य सत्या क्षेत्रों क्षेत्र यथा विशेषित जैसे काम का, का संक्षेपे मे मम वाक्य शृणु शृणु शुवावधारे संकर्क निश्चय करो ठीक है उत्तन इसी प्रभाव से क्षेत्र को जानना चाहिए कथम यथा विशेषित क्षेत्र क्षेत्र ज्ञात क्षेत्र और क्षेत्र के कैसे जान सकते कते भगवत वाक्यात तत् समा में मन वाक्यात सुन सुनकर निश्चय करो श्लोकांतर से तात्पर्य महा आगे श्लोका तात्पर्य करतेत्र तो क्षेत्र विवक्षित क्षेत्र क्षेत्र का यथार्थ स्वरूप जो करने वाले है उसकी स्तुति करते है तो भगवान श्रोत बुद्धि प्रवोचनार्थम श्रोता की बुद्धि में प्ररोचन के लिए रुचि होने पर श्रवण करेगा विवक्षत अग्रत जिज्ञासी जिज्ञासी स्तुति करते स्तुतिबुद्धि प्रवचना ऋषिधा गीत छोविध पृथक ब्रह्म सूत्रपद हेतुमद्भिश्चित भी सूत्र ऋषियों बहुत आगे तम ये क्षेत्र क्षेत्र के विषय में बहुत प्रकार ने कहा है छंद छंदो के द्वारा मंत्री आदि मंत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार कहा गया है ब्रह्म सूत्र पद इस ब्रह्म सूत्र पद ब्रह्म सूत्र ही पद ब्रह्म सूत्र से ब्रह्म वाक्य को ब्रह्म सूत्र ये वेदांत व्याख्या को लेकर कहा है ब्रह्म विधि परम आत्म विधि उपासित इसे अधि व्या ले सत और ब्रह्मसूत्र सूत्र पदे व्यास जी का बना गया ब्रह्म सूत्र हेतु मधवीर विनिश्चित है इसका भी, भी अर्थ कर सकते हैं हेतु मध्य तो ब्रह्मसूत्र इसके पहले भी था हमेशा ही श्रुति स्मृति के व्याख्या स्पष्टीकरण करने के लिए ऐसे सब युग में होते है अवतारी पुरुष व्याख्या करते हैं तो युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र में युक्ति हेतु मधिर विश्चित ही हेतु मा, हेतु वाले से विनिश्चित ब्रह्म सूत्र के द्वारा कहा गया क्योंकि छंदो भी छो के द्वारा वेद जब आ गए तो ब्रह्म सूत्र से वेद मंत्र नहीं लेकर के ब्रह्म सूत्र ग्रंथ सूत्र के द्वारा ये सभी कर सकते है इससे भी बहुत ठीक तो तो है हमें न केवलम आप्तोक्तरव क्षेत्रित किन्तुवाक्याल क्षेत्र ऋषि बहु प्रकार गीतम कथित छंदादी तेईस छंदोभी तेस्ोभिविधे नाना प्रकार पृथक विवेक गीतम गाय किया गया ऋगा चतुर्ण भेद ना क्या है शाखा शाखा बहुत हजार एक सौ अस्सी विभिन्न प्रकार न केवल श्रुति स्मृति सिद्धमता यौक्ति श्रुति स्मृति सिद्ध नहीं से है कि ब्रह्म सूत्रपय ब्रम्हण सूचका ब्रह्म सूत्राणी ब्रह्म को सूचित करने वाले वक्य भेद वाक्य पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म उनके द्वारा ब्रह्म जाना जाता है इसलिए वही पद हो गए ब्रह्म सूत्र है ब्रह्म सूचक वाक्य वही पद है पद्यते पद्य पदम तानी सूचक वाक्य क्षेत्र क्षेत्र के अथात्म गीतम उनके द्वारा क्षेत्र क्षेत्र का यथात कहा गया टीका मे कहा सूत्राणी ब्रह्म सूत्र कौन है आत्मीय उपासित इत्यादि भी ब्रह्म सूत्र पद आत्मा ज्ञाते ये ब्रह्म सूचक वक्य वेद वाक्य उनके द्वारा आत्मा ज्ञाते आदिपद से ब्रह्मविद आपनौति पनियाम देवता उपास्ते पशुना स वेद इत्यादि विद्याद्या विद्यागुप्प अनुब्रह्मी पर अज्ञान के लिए यो अन्याम देवता उपासस्ते न स वेद अविद्या आत्मा क्षेत्र उपादान तेत्र उपलक्षण आत्म ये उपासित तो क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ऐसा कहा गया क्षेत्र का भी समझना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि ने अपनी सूत्राणी अत्र गृहता ये क्या कर तो? तो ब्रह्म जिज्ञासा जो ब्रह्म सूत्र है इनके सूत्रों को भी लेना अन्यथा छो फिर इत्यादि न पवन इत्याद छो कहते वेद वाक्य से आ गई फिर आत्मा तो इतने खाली वाक्य रहना नहीं ब्रह्म सूत्र को भी लेना है मत्वा ऐसा कहकर भगवान भाष्यकार करते भगवान ही कहते हेतु मधुर्शित हेतु मधु का ही युक्ति है युक्ति प्रधान है ना संशय रूप संशय रूप से नहीं निश्चित प्रत्यय उत्पादक ही निश्चित प्रत्यय ज्ञान उत्पादक वाक्य है उनके द्वारा कहा गया है ब्रह्म सूत्र पद ओ शो मित्र